दानं श्री परमात्मे नम असोडोध्याय सोलह श्रीभगवाच अभसंशुद्धिर्जानोग्यवस्थित दान दमस्त स्वाध्यायम बोले भय का सर्वथा अभाव अंतकरण की अत्यंत शुद्धि ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान इंद्रियों का दमन यज्ञ स्वाध्याय कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांत दया भूते स्वलोलुप्त मार्दव फिर रचापलम अहिंसा सत्यभाषण क्रोध न करना संसार की कामना का त्याग अंतकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना चुगली न करना प्राणियों पर दया करना संसारिक विषयों में न ललचाना अंतकरण की कोमलता अकर्तव्य करने में लज्जा चपलता का अभाव तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमाता समीम अभिजातस्य भारत तेज प्रभाव क्षमा धैर्य शरीर की शुद्धि वैरभाव का न होना और मान को न चाहना हे भरतवंशी अर्जुन ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं दंभो दर्पो क्रोधः क्रोध पारुष्यमे अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरिम हे पृथानंदन दंभ करना घमंड करना और अभिमान करना क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अभिवेक का होना भी ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय विमोक्षा निबंधायासुरी मतापदी अभिजात पांडव दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है हे पांडव तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो इसलिए तुम शोक चिंता मत करो व्याख्या जीव के एक ओर भगवान है और एक ओर संसार है जब वह भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें दैवी संपत्ति आती है और जब वह संसार के सम्मुख होता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतनता है और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना जड़ता है भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए अपने मान आदर के लिए करना पड़ता है चेतनता की मुख्यता से दैवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसरी संपत्ति उत्पन्न होती है और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है मूल दोष है शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना यह मूल दोष मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है जब तक गुणों के साथ रहते हैं, तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है है। और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है यह आसुरी संपत्ति है अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान भी नहीं होता अभिमान न होने के कारण अर्जुन को अपने में गुण श्रेष्ठता नहीं दिखते इसलिए उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम्हारे में दैवी संपत्ति है भले ही वह तुम्हें नहीं दिखे गीता में माँ शुचह पद दो बार आए हैं एक यहाँ और दूसरा अध्याय के छठवें श्लोक में यहाँ ये पद साधन के विषय में और अठारहवें अध्याय में सिद्धि के विषय में चिंता न करने के लिए आए हैं अतः भक्त को इन दोनों ही विषयों में चिंता नहीं करनी चाहिए भूत स्मिन दैव दैवो विस्तरशह प्रोक्त पार्थ द्वत इस इस्लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है दैवी और आसुरी दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो प्रवृत्ति चिंता न शोचम न पिचाचारो न सत्यम ते सुद्य आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे से निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते और उनमें न तो बाह्य शुद्धि न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है या क्या आसुर मनुष्य केवल अपना सुख आराम अपना स्वार्थ देखते हैं जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है और उससे दुख मिलता दिखे स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे उसी से उनकी निवृत्ति होती है वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं और अगर सुन भी लें तो उसे समझ सकते ही नहीं कभी संत महात्माओं से शास्त्र की बात सुनने पर भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाणेश्वरम अपरस्पर सम्भूत कि मन वे कहा करते हैं कि संसार असत्य बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है इसलिए काम ही इसका कारण है इसके सिवाय और क्या कारण है और कारण हो ही नहीं सकता है दृष्टि अवष्टभ्य नष्टात्बुद्धय प्रभुंत उग्रकर्माण छया जगत हिता इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते जिनकी बुद्धि तुक्ष है जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है काम मास्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्वित मोहाद गृहत्वा सद्ग्रह प्रवर्तन्ते सुचिव्रता कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं चिंताम च अपरिमेया प्रलयान्ता कामोपभोग परमाताव निश्चिता वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं आशा पाशत काम क्रोध परायण इंते काम भोग संचया वे आशा की सैकड़ों फांसीयों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध की परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं व्याख्या जब तक मनुष्य का संबंध शरीर संसार के साथ रहता है तब तक उसकी कामनाओं का अंत नहीं आता दूसरे अध्याय के इकतालीसवें श्लोक में भी आया है कि अवव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुशाखाओं वाली होती है कारण कि उन्होंने अविनाशी तत्व से विमुख होकर नासवान को सत्ता और महत्ता दे दी तथा उसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया आसुल स्वभाव वाले मनुष्य काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं काम और क्रोध के सिवाय उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं इनसे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे वश में रहेगा परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे वश में हुआ है वह कब तक वश में रहेगा मौका पड़ते ही वह घात करेगा अतः क्रोध का परिणाम बुरा ही होता है एदम्य मयाल्धम एवं प्राप से भविष्यति पुनर्धन वे इस संसार के मनोरथ किया करते हैं कि वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और जब इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे इतना धन तो हमारे पास है ही इतना धन फिर भी हो जाएगा व्याख्या परोपक्ष दैवी संपत्ति वाले साधकों के मन में भी कभी कभी व्यापार आदि को लेकर ऐसी स्फूर्ण होती है कि इतना काम तो हो गया इतना काम करना बाकी है और इतना काम आगे हो जाएगा इतना पैसा व्यापार आदि में आ गया है और इतना पैसा वहां देना है आदि आदि फिर उनमें और आसरी संपत्ति वाले मनुष्यों में क्या अंतर हुआ उत्तर पक्ष दोनों की वृत्तियाँ एक सी दिखने पर भी दोनों के उद्देश्य में बहुत अंतर है साधक का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है अतः वह उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता परंतु आसुरी संपत्ति वालों का उद्देश्य धन का संग्रह करने तथा भोग भोगने का रहता है अतः वे उन वृत्तियों में ही तल्लीन रहते हैं असौमया शत्रु हनुषे चापरा नी ईश्वरो हम हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे हम ईश्वर सर्व समर्थ हैं हम भोग भोगने वाले हैं हम सिद्ध हैं हम बड़े बलवान और सुखी हैं आढ़्यो भी कोन्योष्टी को न्योस्मया हम धनवान है बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं हमारे समान दूसरा कौन है हम खूब यज्ञ करेंगे दान देंगे और मौज करेंगे इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं अनेक चित्त विभ्रांता प्रसक्ता काम भोगेशु के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं या क्या ऊंचे लोगों की अथवा नरकों की प्राप्ति होने में क्रिया और पदार्थ कारण नहीं है प्रत्युत भीतर का भाव कारण है जैसा भाव होता है वैसी ही क्रिया अपने आप होती है इसलिए भगवान ने आसुर मनुष्यों के भावों मनोरथ आदि का वर्णन किया है आत्म संभाविता स्तब्धा धनमानदान्विता यजंते नाम यज्ञस्ते दम्भे ना विधि पूर्वक अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से जजन करते हैं व्याख्या आसुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं और इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हम में कोई कमी न रह जाए अर्थात कोई हमें यज्ञ करने वालों की अपेक्षा नीचा न मान ले वे लोगों में केवल अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं फल पर विश्वास नहीं रखते दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वे ऐसा समझते हैं कि वह भी अपनी प्रसिद्धि के लिए ही यज्ञ करता है ईश्वर और प्रलोक पर विश्वास न होने के कारण उनकी दृष्टि विधि पर नहीं रहती विधि का विचार वही करते हैं जो ईश्वर और प्रलोक को मानते हैं कि अमुक कर्म करेंगे तो उसका अमुक फल मिलेगा आसुर मनुष्यों की चेष्टाएं प्रायः दिखावटी होती है परंतु उनके भीतर यह अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम समझदार हैं दूसरे सब मूर्ख हैं समझते नहीं वास्तव में उनमें कोरी मूर्खता भरी होती है अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम च संसा मेहेशभ्य सूयका वे अहंकार हठ घमंड कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोस्तृष्टि रखते हैं व्याख्या आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अपनी बात को ही सच्चे मानते हैं यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है आसुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं उन्हें कहीं भी गुण नहीं दिखता प्रत्युत दोष ही दोष दिखते हैं उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छाई हम में ही है उन्हें संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं तान हम दुराण संसारे सुनरा धमान सम नजस्रमा अशुभान नजस्रम अशुभ आसुरे उन द्वेष करने वाले क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ क्या? भगवान का क्रूर निर्दय आसुर मनुष्यों में भी अपनापन है भगवान उनको पराया नहीं समझते अपना द्वेषी वैरी नहीं समझते प्रत्युत अपना ही समझते हैं जैसे हितैसी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं जिससे वे विद्वान बन जाएँ उन्नत बन जाए ऐसे ही जो मनुष्य भगवान को नहीं मानते उनका खंडन करते हैं उनको भगवान आश्वरी योनियों में गिराते हैं जिससे उनके किए हुए पाप दूर हो जाएं और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें ले आसमोनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौनते ततो तथोजांतिधमा गति हे कुंती नंदन वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं व्याख्या यहाँ माम प्राप्य व मुझे प्राप्त न करके पद से भगवान पद से भगवान मानव पश्चाताप के साथ कहते हैं कि मैंने अत्यंत कृपा करके जीवों को मनुष्य शरीर देकर उन्हें अपने उद्धार का अवसर दिया था और वह विश्वास यह विश्वास किया था कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस मनुष्य जन्म से मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति में चले गए त्रिविधम नरक से ना काोभ तस्मादे काम क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पसंद करने वाले हैं इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए व्याख्या भोग की इच्छा को लेकर काम तथा संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है और इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है ये तीनों ही आसरी संपत्ति के मूल हैं। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं कौनते य मोद्वारि श्रेय तथोया पर हे कुंती इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है व्याख्या काम क्रोध लोभ से रहित होने का तात्पर्य है इनके त्याग का उद्देश्य रखना इनके वश में न होना काम से क्रोध से अथवा लोभ से किया गया शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता इसलिए इनके त्याग की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए काम क्रोध लोभ को पकड़े रहने से कल्याण का आचरण जप ध्यान आदि करने पर भी कल्याण नहीं होता क्योंकि ये संपूर्ण पापों के कारण तथा संपूर्ण अच्छे गुणों का भक्षण करने वाले हैं यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कार न सिद्धिम वापनोती न सुखम ना पराम गति जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि अंतकरण की शुद्धि को न सुख शांति को और न परम गति को ही प्राप्त होता है व्याख्या जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है पर वह आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है जिससे उसका रोग और अधिक बढ़ जाता है ऐसे ही आसुर मनुष्य अपनी दृष्टि से तो अच्छा काम करते हैं पर भीतर में काम क्रोध और लोभ रहने के कारण वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं वे अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं सिद्धो हम बलवान सुखी पर वास्तव में न सिद्ध होते हैं न सुखी इनके भीतर अभिमान और देश की अग्नि जलती रहती है तस्मा तो शास्त्र प्रमाण व्यवस्थित अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है ऐसा जानकर तू इस इसलोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए व्याख्या सातवें श्लोक में भगवान ने कहा था कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते यहां भगवान बताते हैं कि वह आसुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा जो शास्त्र पढ़े हुए नहीं हैं उन्हें कर्तव्य का ज्ञान कैसे होगा उत्तर वक्त यदि उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा क्योंकि आवश्यकता अविष्कार की जननी है यदि अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक जानते हैं जिनके आचरण शास्त्र के अनुसार होते हैं ऐसे संत महापुरुष के आचरण और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है वास्तव में देख देखा जाए तो जो जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हुए हैं उनके आचरणों आदर्शों भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं इतिहास के आधार पर सत्य का निर्णय नहीं हो सकता कारण कि उस समय समाज की क्या परिस्थिति थी और किसने किस परिस्थिति में क्या किया और क्यों किया किस परिस्थिति में क्या कहा और क्यों कहा इसका पूरा पता नहीं लग सकता इसलिए इतिहास में आई अच्छी बातों से मार्गदर्शन तो हो सकता है पर सत्य का निर्णय शास्त्र के विधि निषेध से ही हो सकता है इतिहास से विधि प्रबल है और विधि से भी निषेध प्रबल है ओम ओ तस्थम भगवद्दीतापनिष्सु ब्रह्म विद्या शास्त्री श्रीकृष्ण संवाद दैवासुर संपद्विभाग योग षोड़श्याय